साथियों नमस्कार बहुत स्वागत है आपका डी एंड के अकेडमी के ऑडियो नोट्स में मैं भगवत दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं ये ज्योग्राफी का तीसरा भाग वन प्वाइंट थ्री आज का हमारा जो विषय है उसमें हम बात करेंगे हिंद महासागर और उसके महत्व के विषय में देखिए हिंद महासागर जिसका की प्राचीन नाम रत्नाकर है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका कि नाम किसी देश पर रखा गया है भारत पर रखा गया है इंडियन ओशन जो पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और इसका जो अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में आता है यह उत्तर की तरफ यदि आप इसको देखेंगे उत्तर की तरफ बंद और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ खुला हुआ है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक जो संगठन है इसने इसकी दक्षिणी सीमा को अंटार्कटिका महाद्वीप की उत्तरी आइस सेल्फ माना है आइस सेल्फ अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ के का जो समुद्री चादर होती है उसका समुद्र में निकला हुआ भाग होता है जिसके नीचे गल, गर्म जल रहता है और जहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ज्यादा सर्वाधिक संपन्न जीव मंडल पाया जाता है हिंद महासागर का जो विस्तार है वो अंटार्कटिका महाद्वीप तक है और यहां एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखने की बात यह है कि अंटार्कटिक महासागर नहीं है यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर से केप टाउन से होकर गुजरने वाली देशांतर 19 डिग्री 22 पूर्वी रेखा द्वारा अलग माना जाता है कौन हिंद महासागर और इसकी पूर्वी सीमा तस्मानिया के दक्षिण पूर्वी केप से होकर गुजरने वाली 147 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित होती मित्रों ये जो नाम आ रहे हैं मेरा निवेदन आपसे है कि आप इन नामों को इन जगहों को स... जो एटलस है उसमें खोजने की कोशिश करें यह जो रेखा है वो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है हिंद महासागर का कुल क्षेत्रफल लगभग अठहत्तर मिलियन वर्ग किलोमीटर है जो कि उत्तमाशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम सीमांत पर स्थित लीविन अंतरिप को मिलाने वाली रेखा के उत्तर का जो हिंद महासागर का क्षेत्रफल मात्र 55 मिलियन वर्ग किलोमीटर है जो खाड़ी महासागर या एम्बाइडेड ओशियन कहलाता है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की हम बात करें तो उसके अनुसार हिंद महासागर का अधिकांश जो भाग है वो भारतीय या भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पर स्थित है और शेष भाग अफ्रीकी अंटार्कटिका प्लेट पर स्थित है भारतीय प्लेट के दो से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर दिशा में गतिशील होने के कारण मेडगास्कर भारत के जो धारवाड़ यानी कर्नाटक से अलग हुआ था मेडागास्कर यदि आप देखेंगे तो जो अफ्रीका है अफ्रीका से थोड़ा सा आगे समुद्र में एक द्वीप है उसको मेडागास्कर कहते हैं तो भारत की जो भारतीय प्लेट है वो प्रतिवर्ष दो से पांच सेंटीमीटर की दर से उत्तर की दिशा में गतिशील है जिसके कारण वो भारत जो मेडागास्कर है वो कर्नाटक से अलग हुआ जिसके फलस्वरूप हिंद महासागर के लगभग Uh, मध्यवर्ती भाग में समुद्र नितल प्रसरण या सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रारंभ हुआ जिसके सहारे अरब सागर में कार्ल्सबर्ग कटक मध्य हिंद महासागरी कटक और भारतीय ऑस्ट्रेलियाई कटक का जन्म हुआ और इन ही कटकों के सहारे विस्तरणशील अक्ष है जिसके सहारे हिंद महासागर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है मतलब इन कटकों के सहारे जो जो समुद्र का क्षेत्रफल है हिंद महासागर का क्षेत्रफल वो बढ़ रहा है कन्याकुमारी तथा अंटार्कटिका तट के मध्य की दूरी बढ़ रही है हिंद महासागर का उत्तरी भाग अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लाल सागर वारस की खाड़ी मलक्का जलसंधि टिमोर और आराफुरा सागर है इनसे होकर विभिन्न देश हिंद महासागर से संबंधित है उत्तरी हिंद महासागर का जल मार्ग स्थिर है और इसमें विनाशकारी धाराओं का अभाव माना जाता है पवन दिशा में मानसूनी जलवायु के कारण मौसमी परिवर्तन होता है जिससे नौका परिवहन में पवन की दिशा बहुत उल्लेखनीय योगदान देती है सोमाली की धारा पवन द्वारा प्रभावित होती है जो छह माह गर्मी के समय दक्षिण से उत्तर और छह माह जाड़े के समय उत्तर से दक्षिण प्रभावित होती है 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के सहारे चलने वाली उत्तरी गोदार्द की पछुआ पवने जिनको आ, गरजने वाला चालीसा के कहा जाता है इन्हीं के सहारे जहाज जो है दक्षिण अफ्रीका के जो केप ऑफ गुड होप है या उत्तमाशा अंतरीप है वहां से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक पहुंच जाते हैं हिंद महासागर अफ्रीका एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य स्थित है जिसके शीर्ष पर दक्षिण एशिया का विकासशील देश यानी भारत स्थित है इसलिए हिंद महासागर के तट जो तटवर्ती देश हैं उनमें विशेषकर भारत के लिए हिंद महासागर का विशेष आर्थिक सामाजिक और भू राजनैतिक महत्व है जिसके निम्नलिखित कारण हैं देखिए हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में बहुमूल्य खनिज जैसे सोना हीरा चांदी इत्यादि इन देशों में विभिन्न औद्योगिक खनिज जैसे लोहा कोयला बॉक्साइड मैग्नीज आदि के निक्षेप है साथ ही बागाती फसलें जैसे कपास रबड़ चाय जूट मसाले नारियलों का उत्पादन होता है विभिन्न खाद्यान्न फसलें जैसे चावल और गेहूं का उत्पादन होता है और महासागर से विभिन्न जैविक और अजैविक संसाधन मिलते हैं इसके अलावा जो हिंद महासागर को नियंत्रित करता है ऐसा कहा जाता है कि जो हिंद महासागर को नियंत्रित करता है एशिया पर वहाधिकार रखता है यह समुद्र जो सात समुद्रों की कुंजी है और 21वीं सदी में विश्व का भाग्य निर्धारण इसी के जल के आधार पर होगा इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस हिंद महासागर की भू राजनीति को समझना अगर इन, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है ऊपर हमने कारण बताया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहां बहुत सारे खनिज मिलते हैं फसलें हैं और भी कई बहुत सारे कारण है इसके जिसके कारण विकसित देश जो है हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ अपने संबंध मजबूत रखना चाहते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न कच्चे माल की प्राप्ति हो सके तथा उनका तैयार माल इन तटवर्ती देशों जहाँ की बहुत अधिक अच्छी जनसंख्या निवास करती है वहां बेचा जा सके और इसी के लिए ये जो विकसित देश हैं वो हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र देशों की सैन्य और आर्थिक सहायता कर रहे हैं इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने डिगो डिएगो गार्सिया में अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया इसी प्रकार चीन रूस जैसी महाशक्तियां भी अपने अड्डे तटीय देशों में स्थापित कर रही हैं हिंद महासागर के तटीय देशों पर ना तो अमेरिका का और न ही सोवियत रूस चीन का कवि अधिकार रहा तटवर्षी देश हिंद महासागर को शांत क्षेत्र चाहते हैं, जोन ऑफ पीस चाहते हैं, वो किसी भी प्रकार की लड़ाई यहां नहीं चाहते और न ही महाशक्तियों की स्पर्धा और मुठभेड़ का क्षेत्र चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट है इससे आप समझ सकते हैं किस तरह से इसकी राजनीतिक भू राजनीतिक महत्व है हिंद महासागर का अब अगला इसी में हम बात करेंगे सियाचिन जो ग्लेशियर है उसकी भू राजनीति की देखिये सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में काराकोरम श्रेणी पर स्थित बहत्तर किलोमीटर लंबा और दो से आठ किलोमीटर चौड़ा एक विवादास्पद ग्लेशियर है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई पांच हजार सात सौ मीटर है और यहाँ का जो तापमान है माइनस पचास डिग्री सेंटीग्रेड होता है सियाचिन ग्लेशियर के मध्य से साल्टोरो जाती है एक है पर्वतों की जिसका नाम है साल्टोरो वो जाती है जिसके उत्तरी पश्चिमी भाग पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में के टू चोटी है जिसे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है और इसी के पास से होकर कारा दर्रे से पाकिस्तान और चीन के मध्य काराकोरम उच्च मार्ग या काराकोरम हाईवे स्थित है सिया का दक्षिण पूर्वी दो तिहाई भाग पर भारत का अधिकार है और काराकोरम ग्लेशियर से नुब्रा ग... नदी नदी घाटी दक्षिण बहकर श्योक नदी में मिल जाती है जो कि सिंध की सहायक नदी है भारत की थल सेना नुब्री घाटी से होकर सियाचिन ग्लेशियर पहुंचती है सियाचिन ग्लेशियर में तीन दर्रे हैं जिनमें गेसरबूम साल्टोरो और फोल्डला दर्रा भारत के अधिकार में है जबकि ग्योंगला दर्रा पाकिस्तान के अधिकार में, में है भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन हिमनद एक भू राजनीतिक विवाद है इस सामरिक महत्व यानी जहां युद्ध की संभावना रहती है के भू को प्राप्त करने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों शक्तियां लगी हुई है और यह विश्व का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा हाईएस्ट युद्ध क्षेत्र यानी वेटल फील्ड है यहाँ सबसे ऊंचा क्षेत्र है जहां युद्ध होता है पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम उच्च मार्ग यानी हाईवे के पास स्थित खुंजरो दर्रे से होकर उन्नीस में लगभग 70 विदेशी पर्वतारोहियों को स्काइंग की अनुमति दिए जाने के बदले में पाकिस्तान सरकार ने लगभग 1 मिलियन डॉलर पर्वतारोहण शुल्क प्राप्त किया इसके पश्चात पाकिस्तान सरकार ने जापानी पर्वतारोहियों को भारतीय नियंत्रण में स्थित सिया कांगड़ी गेसर ब्रूम चोटी पर चढ़ने की अनुमति दे दी जिस पर भारत ने आपत्ति जताई इस पर पाकिस्तानी इस जो थल सेना ने साल्टोरो पर सियाचिन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जिसका भारतीय सेनाओं के द्वारा बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया गया भारत ने 13 अप्रैल उन्नीस से सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तानी सेना को वापस भेजने के लिए ऑपरेशन मेघदूत प्रारंभ किया था जो आज तक चला आ रहा है ऑपरेशन मेघ दूत है ये चलाया जा रहा है पाकिस्तानी सेना को जो ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर है वहां से हटाने के लिए अब बात आती है कच्छ रन विवाद की जो कच्छ का रन है वो एक दलदली भाग है जो गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी के उत्तर में स्थित है आंतरिक जल प्रवाह यानी अंदर ही अंदर नदी के बहने के कारण यह जो लूनी नदी है और उसकी अन्य जो सहायक नदियां वो यहां आकर सूख जाती हैं और उसी के कारण यह नमकीन दलदली भाग है इसके जो कुल क्षेत्रफल है वो 20,720 वर्ग किलोमीटर है जिसके नौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाकिस्तान दावा करता है पाकिस्तान के अनुसार कच्छ का रन जो है वो एक झील है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इन दोनों पर इस, दोनों का इस पर अधिकार होना चाहिए इसके विपरीत भारत इसको झील नहीं अपितु एक दलदल मानता है और वर्तमान भारत पाक सीमा रेखा कच्छ के रन में 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 किलोमीटर उत्तर से होकर गुजरती है पाकिस्तान दावा करता है कि भारत पाक सीमा रेखा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे जानी चाहिए 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा वर्तमान सीमा रेखा के मध्य स्थित सरक्रीक भी इस समय भारत और पाकिस्तान के मध्य मुख्य राजनीतिक विवाद है तो ये दो इंपॉर्टेंट विवाद है कच्छ के रन को लेकर और सरक्रीक जो स्थान है उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी विवाद है इसके अलावा हम बात करें भारत चीन के बीच सीमा संबंधित मामलों की तो भारत और चीन की कुल सीमा तीन किलोमीटर है जिसका विवरण देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 1,170 किलोमीटर उत्तराखंड 650 सिक्किम 225 सौ पच्चीस भूटान पांच किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश या मेक रेखा जिसे कहा जाता है उन्नीस में जो खींची गई थी ग्यारह किलोमीटर 1962 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख का सैतीस वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर का लगभग 5,160 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन को दे दिया जिसे आज अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है और यहां से काराकोरम हाईवे जाता है चीन ने उन्नीस चौवन में उत्तराखंड के बारहोती स्थान पर अपनी चौकी स्थापित की थी दिसंबर उन्नीस में जब अरुणाचल प्रदेश एक स्वतंत्र राज्य बना तब चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण कर समदुर घाटी पर अधिकार कर लिया इस प्रकार भारत में सिक्किम के विलय को भी चीन विवादित ही मानता है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे भारत की दृष्टि से तीन विभिन्न क्षेत्रों में एक तरफ हमने बात की आ, हिंद महासागर की दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ कच्छ के रन और सरक्री की और फिर तीसरी बात की चाइना और सियाची ने ग्लेशियर की तो आशा है ये ऑडियो आपको उपयोगी लगेगा और एक और ही निवेदन के अधिक से अधिक, अधिक अपने साथियों तक अपने मित्रों तक इस ऑडियो को पहुंचाएं। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस तरह के ऑडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर नाइन सिक्स थ्री जीरो डबल सेवन थ्री जीरो थ्री फोर पर मैसेज uh, करें आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर यह सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन टेलीग्राम एप्लीकेशन जिसे आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं वहां हमारे साथ जुड़ सकते हैं और नियमित रूप से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं बहुत धन्यवाद